आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं अभी तक अनेक संत साधुओं ने ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए उसे उन्होंने पद्य में दिया और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जानते लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां वस्था में है और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकते ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंति नहीं नहीं उनका कोई अनुमान कोई दे सकता क्योंकि ऐसे ही पैंतीस कोटि तो देवता आपके अंदर गिरा दे उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियों को चला रहे हैं लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं सहज में हो गया पर सहज में दो अर्थ एक तो सहज का अर्थ यह भी है कि आसानी से हो गया सरलता से हो गया और दूसरा अर्थ यह होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है उसी प्रकार आपने आपके साक्षात्कार को प्राप्त किया लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं, तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी समझ लीजिए यह आपने एक पेड़ देखा इस पेड़ की और आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है वो भी एक विशेष रूप से एक विशेष विचार से बनाया गया है और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है उसको मिल सकता है पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षा जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़ जाए उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागरूक हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितान्त आवश्यक है किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है वो देवी की पूजा करे बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्त तो सदी का कभी गर पाठ करें और उनका यु भवन करते हैं तो उन पर बड़ी आस्ती आ जाती है और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे यह पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया तो कहेंगे कि हमने सात ब्राह्मणों को बुलाया था क्या पर वो ब्राह्मण नहीं जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी नुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। गई तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात यह अधिकार सबको नहीं है अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है उसका विपरीत परिणाम हो सकता है सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है कोई बीच का मामला नहीं है या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है बीच में कोई मामला चलता नहीं वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट है राक्षस है और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है जो लोगों को भूर में लगाए हुए हैं और में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है कोई मुल्ला बना हुआ है कोई पोप बना हुआ है तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है जो कि राक्षस की वृत्ति का मनुष्य है उसका नाश होना आवश्यक है लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार जो ये चैतन्य बह रहा है वो उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं और ये शक्ति सब की सोचती है जानती है सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है और सबसे बड़ी चीज है कि यह आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाच इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं सिर्फ देने की इच्छा है आपको पनपाने की इच्छा है आपको बढ़ाने की इच्छा है आपकी भलाई की इच्छा है लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें काटे बन कर आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें आवाहन करें देवी का और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश कर ये तो पहली चीज हो गई तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करें कोई भी आपसे बुराई से, से बोले कोई आपको सताए तो आप पे एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप विचार हो तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू कर एक नाटक के जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ इसको क्या करने का है उसका पागलपन देखिए उसका मनस्ताप देखिए उसकी तकलीफें देखिए और आप उस पर हसी अजीब बेवकूफ है उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता उसमें जाना चाहिए और निर्विचारिता में जाते ही साथ आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं आनंद देने वाली शक्तियां हैं प्रेम देने वाली शक्तियां वो सब की सब समेत आपके अंदर आ जाए लेकिन जब तक आप इन चूजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दू इसको मैं किस तरह से खर्च कर दू इसपे मैं क्या इलाज कर दू और इस तरह से आप षडयंत्र बनाते रहेंगे तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा उस पर नहीं रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्प धारिष पाए माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा देखता है लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए उसको जगाना चाहिए उनको जानना चाहिए अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए अब ये शक्तियां नष्ट होती है स्वजोग में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है जागती है फिर नष्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट होती जैसे कि एक मनुष्य में आशक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गया स्वजोग तो में से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए कला के बारे में जान गए उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई उनका सृजन बहुत बढ़ गया लोग देख के कहते हैं कि वाह एक कलाकार ऐसा है कि समझ में आता पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता है फिर उसकी शोहरत हो गई नाम हो गया उसी में उलझते जाता है जब वो उलझ जाता है इस चीज में तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं क्योंकि उसकी शक्तियां भी उसमें उलझ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर पहता हुआ उसका जो प्राण रस है वो हर चीज में हर पत्ते में हर डाली पर हर फूल में हर शय में घूम घाम करके वापस लौटता उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है और उसमें आपको लजने की कोई जरूरत नहीं आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच में है और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र है तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं होगी इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाएं, कोई भी चीज़ से उन्होंने बहुत प्रगति पाली आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो तो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे फर्स्ट क्लास में आने लग गए सब कुछ बहुत अच्छा हो गया तो फिर वो कभी सोचने लग गए कि वाह हम तो कितने बड़े हो गए जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया वैसे ही ये शक्तियां आपकी खत्म हो और गिर जाए अब सोचना यह है कि हमें क्या करना घर समझ लीजिए किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया या उसको खूब रुपया मिलने लग गया या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई तो उसे क्या करना चाहिए उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ ये आप ही कर हम कुछ नहीं कर आप ही की शक्ति कार्यान्वित है हम कुछ नहीं करें बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहे क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि मां सब चीज डूब गई तब खत्म हो गया ये कैसे जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने जैसा एक पेड़ है समन जी उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है उसमें बीच में एक बुझके जैसे जिसे कॉर्क कहते हैं बीच में आ जाते हैं पत्ते और पेड़ के बीच में एक का उसके पास कोई तो शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता इसी प्रकार मनुष्य का भी है कि आज उसकी शक्ति शक्ति एक महान शक्ति से और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए या उसके अहंकार में बैठ जाए या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं जिस तरह से कंपटीशन, ये वो इसमें उलझता जाए तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाता और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ क्योंकि तो वो तो एक निमित मात्र था लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति बीच में कट गई जैसे कि अभी उसकी शक्ति कट जाए तो शायद मेरा लेक्चर ना बंद हो पर ऐसे हो सकता है इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागृत हुई है और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए इसके ऊपर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है उस वक्त आप में एक तरह का उदासीपन आ दिया है। इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इतने पहुंच गए हम तो वहां पहुंचे नहीं उन्होंने ये कर दिया हमने ये किया नहीं और हर तरह से आदमी उलटते जाता है और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते हैं। बहुत छोटी बातों पर जैसे अब सबको बैज मिला मुझको बैज नहीं मिला जब हम गणपति गणपतिपु में हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए कहने लगे कि माताजी हमको एक चीज का डब्बा दे दो ऐसा भाई ये भी तरीका हुआ दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया कोई बात नहीं उस मौज में और आनंद में ये सब सोचने की बात ही नहीं है छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते कि किसी का समझ लीजिए पति ने विछो कर दिया या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी या किसी का तो किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा अरे भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में और अब इस जन्म में एक शादी हुई है चलो इसको किस तरह से खत्म करो उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पर यह दुख गया मेरे बच्चे का ऐसा हो गया मेरे बच्ची का ऐसा हो गया उसका ऐसा हो गया उसका ऐसा हो गया इसका कोई अंत है। इसको कोई पार कर सकता है क्योंकि इतनी छोटी सी चीज थी है कि वो तो पकड़ी भी नहीं आती शुद्ध बात है कि वो मेरे पकड़ी भी नहीं आती तो उसको क्या आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोट-छोटी बातें मुझे बताते हैं चुपचाप सुनती रहती लेकिन मैं कहती हूँ तो तो बना दिया और हिमालय से जैसा आपका मैंने अस्टिक्स बना दिया और आप ये क्या चुटुल बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता इसकी बात उसकी बात दुनिया भर की फालतू की बातें करना और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती है उसमें मौन लगता है तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया उस तो सहज में तो मौन हो जाता है अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है तो अभी <laughs> तो तक देखा ही नहीं है महाभारत जो एक देखा है वही काफी अब देखने की क्या जरूरत है अब अपने को दूसरा महाभारत करने का है। अब वो महाभारत देखते बैठे हों ऐसा ही आपको महाभारत देखने का शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना देख लेना लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी वो महाभारत में चली गई वो महाभारत होके हजारों वर्ष हो हजारो गए उसी के साथ वो भी खत्म हो गए तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है किस चीज से हमारा मनोरंजन हो ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है जैसे अब म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक तो म्यूजिक ही किस ध्यान भी नहीं करने का म्यूजिक में पढ़ा वो मनोरंजन फिर कविता में पढ़ गए तो कविता में उलझ गए कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज से विरोध में जाना है इस बात को आप गांठ बांध के रखें और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां उसको हो तो सम्यक होना चाहिए तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा माने इंटीग्रेटेड नॉलेज एक ही चीज के पीछे में आप पढ़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है आपको सब में ज्ञान नहीं हो सकता, है। आपको एक चीज का ज्ञान अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत बड़े से पर कभी अखबार नहीं पढ़ती उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उनसे किसी के बारे में पूछे तो कहले भाई वो कौन थी हमें पता नहीं रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है किसके घर में अच्छा खाना बनता है किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं बहुत ज्यादा और औरतें भी ऐसी हैं कि गोखू बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगा दी इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती दोनों रात दिन ये खाने के बारे में मुझे आज यही खाने को चाहिए मुझे आज ये खाने को चाहिए मैं ये टाइम से खाऊंगा मैं वो टाइम से खाऊंगा ये करूंगा उधर औरतें आदमियों को कुछ करने के लिए वही धंधे करती रहे उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती इसलिए मैंने ये एक तरीका निकाला है कि सहजयोगियों को सबको खुद खाना बनाना है अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने चाहिए तो आप ही बनाइए हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा पर कोई आज आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है किसी चीज को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आप अब साधु हो गए आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये आप कोशिश करके और मैं जो बात कहती हूं उस आपको प्रचिति आएगी कोशिश करके देखिए आप जमीन पर सो सकते हैं आप रास्ते पर सो सकते आप दस दस दिन भी भूखे रह जाए आपको भूख नहीं लगे आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे आप कुछ नहीं करेंगे इसमें आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखें किस हालत में रहते हैं किस परेशानी में रहते हैं हमें कुछ वहां पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक नहीं रहा लोगों का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि तो आप नहीं गए तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा ऐसा बताया तो मैंने उन लोगों से जाके पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहा मजा आया तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा लगा तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात पहले वहां कृष्णा बैठी है उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसी आपकी धारा बह रही वो सब यही बातें करते रहे यहाँ ये लोग खाने पीने की सोचते रहे इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है उसकी वजह यह है कि हम लोग काफी उलझे हुए लोग हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं यहाँ अनेक साधु संत हो गए बड़े बड़े लोग हो गए बड़े बड़े आदर्श हो गए और उन आदर्शों के वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है बड़ी क्या है लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी वृत्ति आ गई कि हम ढों भी कर सकते कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है ये ढोंगी बना के हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वो तो भगवान है मैंने कहा कैसे वो कहते हैं भगवान ये फॉरेन वो भगवान कहते हैं मैंने उसको कहने में क्या लगता ऐसे कैसे कहेगा कोई की मैं भगवान मैं क्या कह रहे हैं वो भगवान है लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं जो आदमी फूल को नहीं सुन सकता वो भगवान कैसे हो सकता हाँ ये तो बात है। तो मैंने कहा थे वो, वो ऐसा क्यों कह रहे मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं वो यही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते या किसी के लिए कहते पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना ठीक है वो रुपया लेता है लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा तो क्या हर्जा में तो अध्यात्म लेना है लेने तो रुपया रुपए में क्या रखा है रुपया दे दो उसको ऊपर में क्या रखा हुआ है अध्यात्म को पाने की बात है अध्यात्म वो हमें दे रहा है तो हम रुपया दे रहे में तो कोई खास चीज होती नहीं ये जो उनकी तैयारी आज हो गई है वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई इसके लिए क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं महाभारत है राम है तो भी ढंग वही चलेगा इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई है और जिससे हम चारों तरफ पूरी तरह से हम ढके हुए और जिसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा ऊपरी नहीं अंदर से लगना चाहिए क्या हमने उसे प्राप्त किया क्या हमने अपने देनी को प्राप्त किया क्या हमने उसे पाया है उससे हमें पाना है इस मामले में ईमानदारी अपने साथ और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती ये आपका और अपना ईजा संबंध है अनेक तरह से आप अपने को पढ़ता लिए और देखिए हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागृत हो सकती क्यों नहीं हम इसे पा सकते कारण हम पूरी अपने को एक तरह से काटे चले जाते तो किसी भी तरह की धोम का सहयोग में स्थान दय से आपको महसूस होना हर एक चीज को तो हृदय से पाना है। अपने अंतर आत्मा से उसे जानना है। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे कोई जरूरत नहीं मुस्कुराने की कोई है तो कि तो बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे यह सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है उसमें कौन सा नाटक करने उसमें कौन सी आफत करने की है जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रगठित कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है और उसी से हम प्रगठित कर रहे हैं और जो लोग इस तरह से एक बार समझ रहे कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना है वो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाए जिस तरह से वहां पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल और वो कमाल ये है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कल्याण आत्मिक ही होना है, हमारा आत्मिक कल्याण होना है। और कोई भी बात वो नहीं सोचते सहयोग तो के लाभ अनेक है आप जानते हैं तंद रुस्ती अच्छी से हो जाएगी आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी आपका दिमाग ठीक हो जाएगा आपके बच्चों का भला हो जाएगा और जितनी बड़ी चीजें जितनी भी आप इसको आप संसारिक कहते हो जाएंगी और उससे भी आपका नाम हो जाएगा शहरत हो जाएगी जिनको कोई भी नहीं जानता है वो तक उनका नाम हो जाएगा वो तक लोग जानेंगे सब कुछ लेकिन हमें क्या चाहिए हमें तो अपनी आत्मिक आत्मिक आत्मिक उन्नति उन्नति उन्नति के और कुछ नहीं। हम सिर्फ पाते। जब वो मनुष्य में हो जाती है, तब मनुष्य सोचता ही नहीं सब उसके लिए सब कप पदार्थ है सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए उसके लिए वो कप पदार्थ है कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए वो लाला हित या परेशान हो इस कदर वो समर्थ हो जाता है अगर है तो है नहीं है तो नहीं मिले तो मिले नहीं है तो नहीं ये जब आपने अंदर ये स्थिति आ जाए मनुष्य स्थिति पे आ जाए तब सोचना चाहिए कि सहजयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डामाडोल चलती रहे और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहते पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसकी मस्ती में रहना है, उसके मजे में आना है, उसके आनंद में आना है। तो जो ये श्रद्धा की आह्लादायी शक्ति है उस आह्लाद को ले उस एक्सट्रसी में रहना है, उस सुख में रहना है, और जब तक मनुष्य उस आह्लाद में पूरी तरह से घुल नहीं जाएगा उसके सारे जो कुछ भी प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स है वो बने ही रहेंगे बने ही रहेंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह सब माया है ये सब चक्कर है अगर किसी से पूछा भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तो मुझे 100 तो रुपया मिलना चाहिए तो मुझे पचास रूपये जब 100 रुपये मिले तो क्या प्रॉब्लम है मुझे 200 सौ मिलने चाहिए तो मुझे 100 ही रूपए मिले। वो तो खत्म ही नहीं हो रहा फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बीबी ऐसी है। फिर तुम दूसरी बीबी कर रहे वो भी ऐसी तीसरी आए वो भी ऐसी तो आपके प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रहे क्योंकि आप स्वयं इनको करने खत्म कर रहे है ये सबको खत्म करने तरीका यही है कि अपने श्रद्धा से आप अपने आत्मा में जो आनंद है उसका रस ले और उसी रस में रसा मार आखिर सारी चीज है ही हमारे आनंद से लेकिन जब तक हम उस रस को लेने की शक्ति ही को नहीं प्राप्त करते तो क्या फायदा होगा ये तो ऐसा ही हुआ कि एक मक्खी जाकर के बैठ गई फूल पर और कहेगी कि, कि साहब मुझे तो कुछ मधु मिला उसके लिए तो मधुकर होना चाहिए जब तक आप मधुकर नहीं होंगे तो आपको मधु कैसे मिले अगर आप मक्खी बने रहें तो आप तो इधर उधर ही भिनकते रहेंगे लेकिन जब आप स्वयं मधुकर बन जाएंगे तो आप कायदे की जगह जा करके जो आपको रस्तेना लेकर के मजे में पेट भर के और आराम से आनंद से रहे यही सबसे बड़ी चीज में कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज में डूबा रहना चाहिए और वो है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए पर उसका मतलब यह नहीं कि पूरी समय अपने को बंधन देते रहो या पूरी सरमा आंखें बंद करके और जैसे मराठी में कहते हैं शेंडी बांधू उसकी कोई जरूरत नहीं सर्वसाधारण तरीके रोजमर्रा के जीवन को कुछ भी न बदलते हो जैसे आप हाँ हैं वैसे ही उसी दशा में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त जब उसका रस झरना शुरू हो जाता है तो आप ही में कबीर बैठे हैं और आप ही में नानक बैठे हैं और आप ही में सारे बड़े बड़े जितने संत साधु हो गए चुकार नाथदेव एक नाथ सब आप ही लोगों में बैठे और उनको इतना विचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था उनको संभालने वाला कोई नहीं था उनके अः संरक्षण के लिए कोई नहीं था ये सब आपको प्राप्त है आप तो अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए तो भी अब आप उस छत्र में बैठ करके एक अपनी भी छत्र खोल लेते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं तो इससे तो आपकी शक्तियां कम हो ही जाएंगी इस पर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियां और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हमने देखी और वो कैसे कार्यान्वित हो रहे आप जो चाहे सो सकते रोज एक वाशील तोला जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे जैसे आज अब कोई महाभारत नहीं देखने को क्या सोचेगा बाप बापे आज माँ का इतना अच्छा समय बधा हुआ है माँ स्वयं आ रही है पूजा का मौका है सारी दुनिया से लोग दौड़े बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ एक दिवाली पूजा जरूर करना उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड से लोग वहां पहुंच जाए लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी लोगों को आने मुश्किल हो जाती है कलकत्ते से। और साक्षात हम बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सकते अपने काम के लिए दस मतबा दौड़ेंगे लेकिन इसको नहीं समझते कि कितनी महत्वपूर्ण चीज इसका महत्व नहीं समझ पाते क्योंकि श्रद्धा कम वो कहते हैं, जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे सुविधा के साथ रविवार के दिन करिए पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए नहीं तो बाद में छुट्टी होनी चाहिए अब ऐसे रोने सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है ये घोड़े कहां तक जाएंगे ये तो खिच्चर भी नहीं जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहां तक पहुंचेंगे ये मेरी समझ में नहीं आती सब सुविधा होनी चाहिए सैटरडे संडे होना चाहिए और उसमें से भी हम जैसे ही प्र, प्रोग्राम खत्म होगा भाग जाएंगे तो कि हमको कल दफ्तर में जाना है तुम जाओगे कल भी सब ठीक हो जाएगा लेकिन अगर आप ऐसे जल्दबाजी करोगे तो खंडारा के घाट में आपको रोक लेंगे हम <laughs> <laughs> लेकिन ये सब चूल ये सब शैतानिया हम कितनी भी करें लेकिन आपके अकल में जब तक ये चीज घुसेगी नहीं क्या फायदा? तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर ले अब रास्ते पर लाने पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी और आप में जो शक्तियां जागरूक हो सकती हैं जो अपने आप पनप सकती हैं बढ़ सकती हैं वो सारी शक्तियां कहा से कहा नष्ट हो जाए तो अपने को पहले आपको संवारना है अपने शक्तियों के गौरव में उतरना है और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं हम कितने ऊंचे हो सकते हैं हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते हैं इतना भंडारा हमारे अंदर पड़ा हुआ है सारा कुछ खुल गया चाबी मिल गई अब खुल जाने पर सिर्फ उसमें से निकाल के लोगों को बांटना और उसका मजा उठाना आज ये जो शक्ति की पूजा हो रही है में मैं चाहती कि कि आप कि आप जानिए शक्ति की जिससे एक बड़े ईमानदार और एक सच्चे तरीके से हो जाएं। साधु संतों को कुछ कहना नहीं पड़ता था वो मार खाएंगे पीछे जाएंगे उसको जहर देंगे चाहे कुछ करिए उनकी लगन नहीं छूटती अब आप लोगों को तो कनेक्शन लगा दिया लेकिन वो इतना ढीला कनेक्शन है कि बार बार बार बार लगाना पड़ता है फिर किसी से किसी बात से छूट जाता है फिर से किसी बात से लगाना पड़ता है सो तो अब सोचना ये है आप कि हमारे अंदर की सारी ही शक्तियां हमें जागरूक करनी तो फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी कोई आपके सामने प्रश्न ही ले रह जाएंगे इन शक्तियों का जागरूक करना बहुत आसान है एक ही बात है आपकी लगन होनी की जिसको लगन हो जाएगी जो पूरी तरह से लगन से सहयोग में उतरेगा और जिसका हमेशा जी सहयोग पे ही खींचा रहा है उधर ही ध्यान रहेगा उसका सब तो क्षेम हो ही जाएगा और पहले योग घटित होना चाहिए और आधा अधूरा योग किसी काम का नहीं ना इधर के रहे ना उधर के रहे ऐसी हालत हो जाएगी एक छोटे से बी में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है तो आप तो ऐसे हजारों वृक्षों के मालिक मनुष्य है, और उनमें से हजारों लोगों को आप भी शक्तिशाली बनाने की शक्ति आपके अंदर लेकिन अगर इस बीच का अंकुर निकलने के बाद अगर आप रास्ते पर फेंक दीजिए और इसकी परवाह न करें और इसका अगर पेड़ नहीं हुआ तो इसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी तो आपके लिए पूरी तरह से आप इसका अंदाज करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और कहा तक हम पहुंच सकते इससे आपस के झगड़े छोटी छोटी शुद्र बातें ऐसी चीजें जो कि रास्ते पर के लोग भी ना करें असभ्यता ये तो अपने आप से ही ढह जाएगी वो तो बचने ही नहीं लेकिन आपका जो स्वयं सुन्दर स्वरूप है वो निखर आएगा और लोग कहेंगे कि ये है एक शक्तिशाली मनुष्य खड़ा हुआ है एक विशेष स्वरूप का आदमी खड़ा हुआ है एक महान कोई व्यक्ति है जो कि ऐसा अनूठा उसका सारा व्यवहार है वो किसी से डरता नहीं निर्भय है जहाँ कहना है कहता है जहाँ नहीं कहना नहीं कहता है आ जाए बाबा भी आ जाए फिर बाबा के नाना भी आ जाए सो नहीं सकते तो जो आप है उस लायक वो लोग नहीं वो नालायक जो नालायक है उनको छोड़ देना चाहिए उसे क्यों झगड़ा करना नालायक लोगों से झगड़ा करने को जरूरत नसीब आपके फूटे जो नालायक से शादी कर ली, ऐसा सोचना चाहिए और नसीब आपके फूटे जो नालायक आपके माँ बाप है जो नालायक है उनको कहा जबरदस्ती सहयोग में लाना और मेरे खोपड़ी पे लादना कि साहब मां इसको ठीक करो क्योंकि वो मेरी दीदी है क्योंकि वो मेरा बाप है क्योंकि मेरा बाबा मेरा दादा मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं बनता अगर वो सहयोग में नहीं है तो उनको आप नालायकों को बाहर ही रखते जो लायक लोग हैं उनसे रोज दोस्ती करिए उनके मजे में रहिए आपको जरूरत क्या है पर यही बात हम लोग नहीं समझ पाते कि ये दुनियाई रिश्ते ऐसे चलते रहते हैं इस कुछ रखा नहीं हाँ अगर आपकी जिसके साथ में संगति है वो आपके साथ उठ सके आपके साथ चल सके आपके साथ बन सके तो ठीक और नहीं तो ऐसे नालायक लोगों को कोई जरूरत नहीं सहयोग मिलाने और मैं देखती हूँ कि बहुत ही नालायक लोग सहयोग में कभी कभी इससे इस आ इस जाते हैं और मेरे बड़ा सरदर्द हो जाता है आपकी लियाकत थी इसलिए आप आए, और आप सहयोग को प्राप्त हुए आपको आशीर्वाद मिला आपने बहुत कुछ पा लिया और आगे आप पा सकते हैं और जो भिखारी है उनको देने में क्या अर्थ है और भिखारी भी है और उसके झोली में छेद भी है उनको और देने से और क्या फायदा मतलब करेला नीम चढ़ा ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं मतलब रखने की जरूरत नहीं उनको बकने दीजिए अगर उनका दिमाग ठीक हुआ तो वो आएंगे और सहजोग में उतरे और नहीं हुए तो आप अपना दिमाग क्यों खराब करते उसे कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों के पत्थर के जैसे सर होते हैं उसे कोई फायदा नहीं होता वो देख ही नहीं सकता तो आज से हम लोगों को सोचना है कि हम एक व्यक्ति हैं सर और इसे हमने प्राप्त किया है अपने अपने पूर्वजन्म के कर्मों से क्योंकि तो हमने बहुत पुण्य किए थे और इसलिए हम आज स्थान पर बैठे हुए हैं और इससे भी ऊंचे स्थान पे हम बैठ सकते हैं और जा सकते हैं तो अपने पीछे में बड़े बड़े इस तरह के पत्थर लगा करके आप समुद्र में मत कूदिए आपको अगर तैरना आता है तो मुक्त होकर के तैरिए उसका आनंद उठाए और अपनी सारी शक्तियों से आप लावित हुए आज मेरा अनंत आशीर्वाद है कि आपके अंदर की सुप्त सारी ही शक्तियां जागृत हों और धीरे धीरे आप इसको महसूस करें और उसके जो आ, अंदर से आ, प्रवाह की विशेष धाराएं बहें उसके अंदर आप आनंद लूटे यही मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद